टीका में कहा है कर्मयोग पर कर्त द्वारक साम्य मुक्तम परमाथ सन्यासी के साथ कर्मयोग में समता है कर्ता के द्वारा ये जो कहा गया था उसका ही स्पष्टीकरण यो ही परमा संस्य सर्व कर्म साधन तया सर्व कर्म तत्फल तो विषय संकल्प प्रवृति हेतु काम कारण सन्यासी जो वास्तव सन्यासी है एक योगी कोई भी कर्म करने वाले कोई सन्यासी कहते गौण है इसलिए परमात्म सन्यासी, त्यक्त तो सर्व कर्म साधन तय संपूर्ण कर्म कर्म, कर्म साधन सो त्याग कर दिया धन पुत्र आदि तो कर्म सो, सर्व कर्म तत्फल विषय संकल्प कर्म कर्म फल विषय संकल्प प्रवृति हेतु काम कारण प्रवृत्ति क्या है तो काम काम का कारण ही संकल्प संकल्प से ही होता है सबको छोड़ देता है अम अभी कर्म योगी कर्म करवा न वे क्या त्यक्ता सर्वाणी कर्मा साधना चाहिए न जो कर्म और साधन छोड़ दिया सतथ हो तो त्यक्त तो सर्व कर्म साधन तस्य तस्व तत्ता सर्व त्यक्त सर्व कर्म साधनता कया त्य सर्व कर्म साधन तया संपूर्ण कर्म साधन भी त्याग कर दिया सर्व कर्म विषय तत् फल विषय संकल्प त्यागती कर्म विषय संकल्प फल विषय संकल्प छोड़ देता है संकल्प त्याग तत्कार काम संकल्प त्याग करने से इच्छा भी नहीं हुई तथा काम त्यागे तवृति त्याग इच्छा से प्रवृत्ति होती काम नहीं तो प्रवृति नहीं प्रवृति हेतु तो काम कारण प्रवृत्ति का हेतु तो काम और काम का कारण संकल्प कर्मी अभी यथोक् सकल सन्यासी अस्त कर्मी इसकल त्याग तहे इसलिए स्कूल भी, तो भी सं्यासी का अयम कर्म योगी कर्म कुर फल विषय संकल्प सन्यसतीत दर्शयन आह <coughs> I am not p कर्मयोगी आई कर्म योगी एमअोगी से जैसे सन्यासी है यह कर्मयोगी भी कर्म कुरान सन्यासी तो कर्म नहीं करता है कर्म और फल दोनों का त्याग करता है कर्म साधन कर्मयोगी कर्म करता हुआ ही फल विषय में संकल्प सन्यासी फल विषय संकल्प त्याग करता है फल नहीं चाहता है इसको ही दिखाते अर्थन नही नहीं सन्न्यस्त संकल्प न ही अस्मत असंस्त संकल्प असन्यास्त गया था, था अपरित जिसे संकल्प त्याग नहीं किया वो सन्यासी नहीं हो सकता है कर्मी नहीं संकल्प योगी भवती अपरित फल विषय संकल्प संकल्प अभिष्ठा जिसके द्वारा जिसने फल इच्छा त्याग नहीं की त्याग नहीं किया सो so, असंस्त संकल्प कश्चन कोई भी कर्मी योगी नहीं होता है समाधान वान भवती सं फल विषय का त्याग करने पर ही योगी होता है ठीक तो है तद अपरितगे व्याकुल चेतस्तया कर्मा अनुष्ठान से दुस्तक फल विषय संकल्प त्याग नहीं करेगा करेगा फल विषय व्याकुल संकल्प रहने से ही चेत में व्याकुलता रही व्याकुल व्याकुल चेतवश्य चित व्याल होगा तो व्याकुल हो तो चेत होने से कर्मानुष्ठान ही ठीक ठीक नहीं हो सकता है कोई भी कार्य करने के लिए शांत स्थिर होकर होता है तो इसलिए संकल्प त्याग करने पर ही कर्म योगी होता है समाधान न संभवती क्यूँकी फल विषय संकल्प चित्त विषय का हेतु ही दिखा में उत्तम एवं साम्य व्यक्ति व्यतिरिक दस वो साम्य है ये भी संकल्प त्याग करता है इसको कहते न फल संकल्पा परित्यागी किमित समाधान भाव फल संकल्प त्याग करे तो त्याग नहीं करे तो समाधान क्यों नहीं होगा तथा फल संकल्प चित्त विक्षेप का हेतु व्यक्ति मुख्य ना उत्तम अर्थम अन्य मुखे ने उपसन थी के से कहा गया जो संकल्प त्याग नहीं करता है योग्य नहीं, नहीं हो सकता है समाधान वाला नहीं होगा ये व्यक्ति के द्वारा कहा गया था? अब मुख्य अन्वय के द्वारा उपसह करते कर्मी तस्तः सन्नफल संकल्प भवे स योगी भवेत। चित्त वन वि, हेतु फल संकल्प से तो कचन कर्मी जो कोई कर्मी हो सन्स्तफल सन्स्त फल संकल्प येन फल विषय संकल्प विषय ने त्याग कर दिया जो कर्मी होता हुआ स योगी वही योगी है समाधानवान समाधि वाला होगा योग समाधान समाधि वाला अविषि अविष्प चित्तमय रहता ही समाधान बान क्यूँकी चित्त विक्षेप हेतु फल संकल्प उसने त्याग कर दिया चित्त विक्षेप हेतु फल संकल्प से संदेश त्याग कर देने से वही समाधान वन है वही योगी है जो फल विषय का संकल्प त्याग कर दिया ही <coughs> शब्दार्थ से यस्मादित संन्यस्त संकल्प भी दिया तस्मादित नहीं संबंध तस्माद, तस्माद यह कष्ट नहीं योगी यद संन्यस्त संकल्प योगी नहीं होता है तस्माद जो संकल्प त्याग किया है वही योगी होता है कर्मी प्रति यथोक् विधु हेतु हेतु, हेतु मत भाव अभिप्रत्य द्वितीय विधु हेतु हेतु मर्मी प्रति यथोक् विधु संस संकल्प करने के लिए कहा गया हेतु हेतु मत अभिप्रत्य संकल्प त्याग होने पर ही योगी होता है योगी होता है हेतुमत मत हेतु संकल्प त्याग इसे कर्मी के प्रति संकल्प त्याग विधान क्या है हेतु हेतु अभिप्रत्य द्वितीय विधो हेतु माह चित्त विक्षेप द्वितीय है योगी है योगी के लिए हेतु क्या है, है? है त्याग कर दिया इसे फल संकल्प त्याग करे करे तो <coughs> योगी होगा पूर्व श्लोके पूर्वोत्तराध्याभ्याम उत्तम अनुभद थी पूर्व श्लोक में पूर्व अर्धा उत्तराध य संकल्प योगी भगवती कर्चन इसके द्वारा जो का आज्ञा अनुवाद करते हैं एवं हैस कर्मयोग कर्तृद्वारकाम पुराण युवा सौ की पुस्तक परमा संस कर्मयोग सामान्य द्वार पर सन्यास अकर्मय योग दोनों में सामान्य है सन्यास कर्ता के द्वारा वो भी कर्म कर्म फल तो साधन त्याग करता है परमात्मा सन्यासी अकर्मयोगी फल त्याग करता है कर्म करते ये सन्यास सामान्य क्या अपेक्षा करेगी पहले कहा है यस मित्र प्राह योग बिन्दी कर्मयोग से स्तुत्थ संयास तो उक्त कर्मयोग की स्तुति के लिए कर्मयोगन्यास शब्द से क्या कहा अकर्मयोगयासी क्या श्लोक बोल संस संकल्प परमाथ सन्यास्य कर्मयोग कर्मयोग से कर्म वह कर्म सदा कर्तव्य तम आपके परमाथ सन्यास यदि कर्मयोगी अंतर्भाव हो गया क्योंकि जो कर्म करता है फल संकल्प त्याग करके उसको भी सन्यासी समझो तो संयास कर्मयोग करने वाले भी सन्यासी हो गया तो कर्मयोग से वह सदा करते कर्तव्य तम तो आप हमेशा ही कर्मयोग करते रहे क्या करना जरूरत नहीं कि वो भी सन्यासी हो गया और अलव क्या सन्यासी तेने इतर से <coughs> कर्मयोगी के द्वारा कर्मयोग करता है इतर से कृतत्व परमार्थ सन्यासी भी हो गया उसके द्वारा कर्मयोग करते करते इतना संख्य उक्ता अनुवाद पूर्वक उत्तर श्लोक तात्पर्य जो पहले कहा है उसको अनुवाद करके आगे के <coughs> ध्यान ध्यान का श्लोक तात्पर्य करते भगवान शेखर ध्यान फल निरपेक्ष कर्मयोग बहिंग साधन ध्यान योग कर्मयोग होता बहिरो साधन कर्मयोग के फल निरपेक्ष फल संक्रोपे करके फल्चार हीत तो होकर कर्मयोग का न ये ध्यान योग बहिंग साधनम तम संयास स्तुवा तम कर्मयोगी सन्यास शब्द से कह करके कर्मयोगी सन्यासी कर्मयोग कर्मयोगयासी सन्यास रूप से उसकी स्तुति करके अधुना कर्मयोग से ध्यानयोग योग साधन दर्शे कर्मयोग ध्यानयोग योग साधन है स्पष्ट दिखाते हैं आुक्षक्षोर्मुने मुने कर्म कारण्योगारूस् तस्वूढ़ तम कारण्य से योगम आरु रुक्षर मुने कर्म कारणम कारण आरोह आरु रोग को आरोह करना जो चाहता है मुनि मनन करने वाला उस कर्म कारणम कर्म उसका साधन है योगा रूढ़ होने के लिए आरोहण का साधन है कर्म योग है तस्व मुने है योगा रूढ़ जो योगा रूढ़ हो गया उसके लिए आगे समह कारण उच्चते ज्ञान का साधन है सम कर सर्व कर्म संसा में भाविन्या वृत्तिया मुनेर अभी मुनि कैसे हुआ और योग में आरूढ़ होना चाहता है तो भाभी वृत्ति को लेकर आगे बनेगा इसलिए पहले मुनि शब्द कर दिया जैसे चावल गर्म पानी में डाल करके पकाते अभी उदन नहीं हुआ कहते भात पकाते भात को आने आगे बनने पर पकने पर भात कहा जाएगा पहले से भात कहते इसी प्रकार आगे मुन् ही मुन्द कर दिया योगम योग में आरूढ़ होना जो चाहता है इसका इच्छा का विषय हो गया योग आरोहण इसमान इच्छा का विषय योग आरोहण से योगा कर्म हेतु कर्म हो गया उसका हेतु योग में आरोहण होने का हेतु है कर्म कर्म करने से ही फल इच्छा रहित होकर के योग में आरोहण होगा हेतु अपेक्षित योगम आरूढ़ाप्त हो तदेव कारण भविष्य शंका करते योग में आरूढ़ होने के बाद भी यदि कर्म उसका हेतु हो गया योग रोहन का तो योगाह होने के बाद आरूढ़ होने के बाद भी योग फल प्राप्ति के लिए वही तदेव कारण भविष्य फिर कर्म ही कारण करे कर्म अनुसार करना चाहिए क्योंकि कर्म तो कारण पर निश्चित हो गया जिस कर्म के कारण योग में आरोहण हुआ योग में आरोह होने के बाद वही कर्म करता रहे आगे भी फल मिल जाएगा इसको क्यों छोड़ना क्योंकि कर्म कारण निश्चित होगी तस् कारण तस्य मतलब कर्म, कर्म योग से कर्म न कारण के लिए शक्ति उसकी सिद्ध होगी जैसे कर्म करते करते योग में आरोहण हुआ जिस कर्म से योग में आरोहण हुआ वही कर्म करते रहे और कर्म क्यों तय करना यहाँ संख्या हो योगाूढ़ क्षमा कारण विचार कर्म तो करना है योगा में आरूढ़ होने तक योगा यदि हो गया तो उसके लिए आगे कर्म का संन्यास ज्ञान चाहिए अनारूढ़ अर्थम स्फुट ध्यान जब आरूढ़ नहीं है तब तो, तो कर्म करे में आरूढ़ इच्छत अनारूढ़ से जो आरूढ़ नहीं है आरूढ़ होना चाहता है ध्यान योगे अवस्थान से तीर्थ योग में आरूढ़ नहीं हो ध्यान योग में स्थिर हो नहीं हो सकता है तब तो कर्म करना चाहिए कश्य आरु मुने कर्म फल संस नहीं तीर्थ आरु कौन है मुनि जो कर्म फल संन्यास त्या करने वाला ठीक है मुनित्व कर्मफल सन्यासिनी संसिपचारिक इत्या कर्म फल संस करने वाले में मुनित्व गौण प्रगी कर्मफल सन्यासिना संसि न होने द्वारा ध्यान योग प्राप्ति इच्छाया भाष्य में किम आरोगम कर्म कारण साधन उचित किम आरुरुक्षो क्या रूढ़ होना चाहता है उसका उत्तर योगम योग में आरोहण होना चाहता है योग में जो होना चाहता है उसका कारण क्या है कारण कारणकार आरोहण का साधन क्या है कर्म कर्म कारण कर्म है साधन कारणकार कर्म है साधन योग में आरोहण के लिए कैसे होगा टीका क्या साधन चित्त शुद्धि द्वारा ध्यान योग प्राप्ति इच्छायाम आरोहण मतलब ध्यान योग्य प्राप्ति ध्यान योगा में चित्त शुद्धि के द्वारा साधना कर्म करेगा तो चित्त शुद्धि होगी चित्त शुद्धि ध्यान की प्राप्ति इच्छा करे, करेगा प्राप्त करेगा युगारूढ़ भाष्य व तम कारण सम्त उपशम सर्व कर्म्य निवृत्ति ये समकात्म उप सम् सब कर्म ऐसी निवृत्ति कारणम योग में होने के बाद कारण योग्योगून साधन है मैं साधन तक कर्मे ग्रहण योगारूढ़ जो पहले कर्म करता था वही उस उसका ही ग्रहण करना तम कारण करिन्न क्रम तस्वीर संबंध कारण सम एवं न अन्य किसकी किवृति करना कस्योगेदेन सम हेतु का साम कारण अनयोगवच्छेद पार्थेव धनुर्धर अन्न कोई से धनुर न समय कारण मतलब अन्न कारण नहीं तो युगार उणत्तश्य। युगार है तो किसका व्यवच्छेद करना अन्न योगेदना साम हेतु कहते हैं योग योगा कस अग व्यवच्छेदन कस्य हेतु अन्योगेद करके साम साधन है अन्य कोई साधन नहीं है तो किसका साधन शम? <coughs> है कर्म है साधन है किसका साधने? है सम ही साधने अन्य साधने तो किसका साधने? उसका उत्तर देते योगाूढ़ से योगा का साधने है योगा हो गया उसमें योगा हमेशा रहेगा ध्यान होगा सर्व सर्वकर्म संन्यास करके सर्व व्यापार उपरम रूप उपयारूढ़ कारण विभिन्न सर्व कर्म सर्व व्यापार से उपरम यही उपसमय है सर्व व्यापार उपरूप उप उपरम रूप जो उपमय है योगाूढ़ में कारण उसका विवरण करते भाषा में यावत यावत कर्म व्य उपरमते जितने जितने से कर्म जितने कर्म से उपरत होता है पत निरायास जितेन्द्रिय चित्तम समाधि निराया होता है जितेन्द्रिय चित्त में समाधि निरायसे आयस वर्जित जितेन्द्रिय इंद्रिय को जीत करके चित्त समाधान होता है तथा सती सोगारूढ़ होती शीघ्र योगा में सर्व कर्म निवृत आयाद संपूर्ण कर्म त्याग कर दिया तो आयर से चेष्टा नहीं इंद्रिय जो अपने में कर दिया नहीं चित्त सोगारूढ़ सिद्ध्य चित्त सामान होने पर योग हो जाए सर्वकर्मोपरम से पुषार्थ साधन ते पौराणिकी सम्मतिमाकर्म से उपरम होना ये पुरुषार्थ मुख्य का साधने ये पुराण की सहाभारत में यथेकता सत्यता शीलम ततस्ततस्तु परम स्थित निधानजव तत पे एक विस्तृत संपत्ति नहीं एकत्व समता सत्यता शील स्थिति दंड मतलब अहिंसा आर्द वही सरलता ततच क्रिया क्रियापरम ये जैसे वितरे इस प्रकार ब्राह्मण के अन्य कोई वित्त ही नहीं एकता कैसा है सर्वेश भूतेश्वैता अभावलक्षित प्रतिपत्ति एकता है एकु तो, भूते वस्तु वस्तुतनी वस्तु दवा उपलक्षित उपलक्षित एक विशेष तो शुद्ध एक प्रतिपत्ति ज्ञाने एक तो सर्वत असमता क्या है ते औधिक विशेष निर्विशेष औपाधिक विशेषते हे देहादि देह मनुष्य पशु आदि देवत्वादी अलग, अलग के विशेष होने पर भी स्वतः निर्विशेष आत्म तत्व विद्याभिनय सम्पन्न ब्राह्मणी ने कहा तत्व निर्विशेष आत्म सर्वत सत्यवचन सबके हितवचन ही सत्य, हिता है। सत्य में कहते सत्य में भी हित है जो हित नहीं शीलम स्वभाव संपत्ति स्वभाव शास्त्रीय सास्थ स्थिति स्थिर दंड निधान का तो आर्जव का सरलता अवकृत क्रीड़ापन्नी उपरति च संपूर्ण कर्म से उपरती इतद उत्तम यथाद नान्यत तो ब्राह्मण ये जैसे धन है ब्राह्मण के अन्य वित्त नहीं वित्त का तो साधन ब्राह्मण का यही धन है पुरुषार्थ साधन अन्य कोई नहीं तस्मात अस्त निरतिशाधन यही पुरुषाथ साधन निरतिशय उम्र तत तत उपर मैं संधने श्लोक योग प्राप्त कारण कथन अन तत्प्राप्ति कालम अवतारेति तुम योग प्राप्ति के लिए कारण कहा आरोह करने की इच्छा के समय में कर्म युग करे आरूढ़ कर्म त्याग करे ये कारण कथन के बाद तत्प्राप्ति कालम दर्शय तुम योग प्राप्ति योगारूढ़ का काल दिखाने के लिए आगे श्लोकावतन करते है अर्थ इदान कदा युगारूढ़ोच्य युगारूढ़ कब होता है उसका उत्तर है यदा यदा यने सोस्यकल संकल्प सन्यासी योगस्तोच्योगाूच्यक सन्यासी यदा इंद्रिया न इंद्रिय न न कर्म के विषय में आशक्ता नहीं होता है न कर्म में इंद्रिया का विषय त्याग कर दिया और कर्म का भी त्याग कर दिया कोई प्रविजन नहीं सर्व संकल्प संन्यासी सब संकल्प त्याग कर देता है तथा योगा रूढ़ते तब योगा इंद्रिया के विषय में आवशक्ता नहीं कर्म में प्रभति इच्छा नहीं कोई साधन कोई किसकी इच्छा नहीं तो कर्म नहीं करता है ऐसा सर्व संकल्प त्याग कर देता है तब योगा संकल्प कुछ नहीं रहे इच्छा होने पर संकल्प होता है इच्छा नहीं तो संकल्प नहीं संकल्प नहीं करेगा तो वासना नहीं तो है तो योगा यदा इन इंद्रिया यदा करता टीका में समाधान अवस्था यदा थे समाधि अवस्था में अतव उत्तम चित्तो योगी थी चित्तम यस्य स्थित चित्त योगी कर्मसु शब्द कर्मसुच्छांग प्रतिबंधक तदभाव प्रसिद्धमिति प्रसिद्धित ही यदा प्रसिद्ध है शब्दीसु कर्मसुअसो कर्म में प्रतिबंधक तद श कर्म में आसक्ति नहीं युगारोहण संभव है सदन सरल तद तदुपायतम तद तदुपायतम प्रसिद्ध जो जिसके लिए प्रतिबंध के उसका अभाव उसके लिए कारण प्रतिबंध का भाव कार्य के प्रति कारण कहते युगारोहण का, का प्रतिबंध के शब्द कर्म में अनुसंग शब्दाधि तो कर्म में अनुसंग का अभाव युगारोह का साधन है ये प्रसिद्ध इसके उद्योग प्रकट करने के लिए ही कहा सर्वे सब अपनी संकल्प न <coughs> युगारोहण प्रतिबंधक अभिप्रत्य जितने संकल्पे है सब युगारोहण का प्रतिबंधक है इसका अभिप्राय करके सर्व संकल्प सर्वसंकल्प संन्यासी विवेक्षित सर्व संकल्प कुछ थोड़े छिपा कर रखे थे संकल्प मान ऐसा नहीं पूरा संकल्प का त्याग करना तब युगारोहण होगा हाथ यदा समाधियमान चित्तो योगी समाधियामान चित्तम योगी ही ये प्रसिद्ध है इंद्रिया इंद्रिया नाम अर्थाइ इंद्रिया सचिव समास है इंद्रिया शब्दादि विषय में कर्म सुत काम्य प्रति नित्य कर्म नैमित कर्म काम्य कर्म प्रति कहीं भी नहीं आ सकते पहले तो प्रतिसिद्ध त्याग करता है काम्य कर्मी ही है नित्य नैमित करता रहता है युगारूढ़ होने पर नित्य नैमित्त भी त्याग कर दिया सन्यासी हो गया सर्वत्र प्रयोजन भाव बुद्धिया न अनुसज्जते प्रयोजन तो योगारुण करने के लिए पहले नित्य कर्म करता था अभी जब नित्य आरूढ़ हो गया कोई प्रयोजन नहीं है प्रयोजन भाव की बुद्धि से न अनुसज्जते अनुसंगम आसक्ति कर्तव्यता बुद्धि ये मेरा कर्तव्य में ये करूं ऐसे नहीं आसक्ति नहीं कर्तव्यता बुद्धि नहीं करता है सर्व संकल्प संन्यासी सर्वान संकल्प को करता है सर्वसंकल्प विषय का मूत्र काम हेतुन यह प्रमूत्र अर्थ इसलोक में परलोक में होने वाले जो अर्थ अर्थ की इच्छा है अर्थ का काम है इच्छा कहते है तो संकल्प इसलिए संकल्प त्याग करता है इच्छा का त्याग कर देगा संकल्प भी तय करेगा संन्यासितुन इति सर्व संकल्प संन्यास संपूर्ण संकल्प इस्लोक परलोके में होने वाले भोग्य वस्तु इच्छा का तो संकल्प को त्याग कर देता है प्राप्त योगाूढ़ा तस्वीन काले उचित का है उस समय उसको योगा प्राप्त योग प्राप्त तो योग प्राप्त हुआ योगाूढ़ तब हुआ सर्व विषय का संकल्प सर्वत्र आ, असर, असर, अनुसंग त्याग हो जाए सर्व विषय संकल्प इच्छा छोड़ दे तो योगा ठीक है मैं सर्व संकल्प संन्यास भी सर्वेशा काम कर्म नाम चिबंधक संभव है कुतो योग प्राप्ति इतिहास संकल्प त्याग करने पर भी सब कामना इच्छा रहेगी कर्म भी रहेंगे तो प्रतिबंध होगा तो योग प्राप्ति कैसे होगी इसलिए कहा सर्व संकल्प संन्यासी वचनाथ सर्वांश्च कामान सर्वाणी च कर्मा संसा सर्व संकल्प सन्यासी कथन सब इच्छा का भी त्याग करे संपूर्ण कर्म का भी त्याग करे तभी जो होता है सर्व संकल्प परित्याग यथोत विधि अनुष्ठान अयत्न आ सब संकल्प त्याग करते तो यथोत विधि अनुष्ठान संभव सो कर सकता है एक है संकल्प मोला सर्वे काम संकल्प त्याग करे कामो काम कर्म सब कर सकता है क्योंकि संकल्प मोला सर्वे कामा संकल्प मूलम ये काम नाम है संकल्प मूलक है उन्मूलन चार निवृत्ति अयत्न सुलभ मूले है संकल्प संकल्प को उन्मूलन उकाड़ देने पर उसके कार्य काम की निवृति हो जाएगी अयत्र सुलभ ये यतन, बिना यत्न सर्वे से है उसे प्रमाण कहते हैं संकल्प मूल काम हो गयी यज्ञ संकल्प संभव <coughs> है, है। संकल्प मूल यम से काम इच्छा संकल्प मूल संकल्प मूल कामच्छा यकर्ता संकल्प ठीक है मैं अने व्यतिको अभिप्रेत्य उतम उपवाद अन्न व्यतिरैक देखा करें संकल्प से काम होते संकल्प हेतु तो काम नहीं कहते काम जाना मैं ते मूलम संकल्प न जाये से न तो हम संकल्पी तेनाली भविष्य हे काम जानामिते मैं मूलम स्वयं साधक कहता है तेरा मूल में जान लिया जानता हूँ तुम्ही संकल्प जाय से संकल्प करने पर ही होते हो न तो हम संकल्प्यामी संकल्प नहीं करोगे तो मेरे में क्या तुम तो क्या करोगे नहीं होगी सर्व संकल्प अभावे कर्माव ऐसी सिद्धि कर्म नाम काम कार्यवाद तयुक्ता उपनिष्य सर्व संकल्प के अभाव होने पर काम का अभाव हो जाएगा काम अभाव जैसे है कर्माव भी सिद्ध है कर्माव से सिद्ध होने पर भी कर्म काम कार्यवाद कर्म ही काम के कार्य काम इच्छा होने पर कर्म होता है तन निवृत्ति प्रयुक्ता जब इच्छा निवृत्ति होगी तो कर्म भी नहीं होगा अपनी निवृत्त उपन्यासि सर्व काम परित्याग इच्छा का त्याग हो जाए तो सर्व कर्म सन्यास सिद्ध हो जाता है इच्छा का नहीं है तो सर्व सन्यास सिद्ध हो जाएगा क्योंकि काम मूलक ही कर्म है यदुतम तुम काम कार्य तुम काम का कार्य है कर्म काम इच्छा होने पर प्रभुत्व होता है इसमें श्रुति और स्मृति प्रमाण देते स यथा काम भ कर्म कृते इत्यादि श्रुति यथा काम यथा काम ऐसे से यथा काम जैसे काम इच्छा वाला होता है तत्कर्तुर इसे संकल्प करता है कर्म करता है जैसे संकल्प करता है फिर इसे कर्म करता है तो इच्छा से करता है संकल्प करता है फिर कर्म करता है यद्यद ही कृत कर्म तत्म से चेषितम जो जो कर्म कुछ करता है इच्छा से ही होता है इत्यादि स्मृति में सपुरुष स्वरूप अजानन इच्छा जो करता है कौन जो स्वरूप नहीं जानता है यम फल, फल इच्छा वाला होता है तत्नम अठयतया बुद्धोधार साधन को अनुष्ठ कर बुद्धि में निश्चय करता है इति तद विषय का संकल्प ये करना मुझे यह चौष्ठ घृणा ये मेरा कर्तव्य है तदव कर्म भी करता है करो इति काम अधिनम कर्म होती काम के अधीन कर्म है ये हुआ। काम कामजन्यम कर्म इतना अन्य व्यतिमत स्मृत ही शब्द यद्य कुरु कर्म ही है सब कर्म काम जन्य अन्य व्यति सि इसको दिखाने के लिए में ही कुरु थे कर्म तत्त काम से चेचित का न्याय न्याय भी न्याय कैसे देखा हैं न्याय में बदर्शित नहीं सर्व संकल्प संन्यासी कच्चित स्पंदित सकता सब संकल्प त्याग कर दिया तो स्पंदन भी नहीं कर सकता कुछ नहीं इसलिए संकल्प नहीं तो कर्म कैसे होगा काम कैसे होगा सापाद अदर्शन आदित्य ये देखते दृष्टान्त सुश्रुति अवस्था में संकल्प नहीं इच्छा कंपन भी नहीं नहींता भी नहीं नित्य नैमित का अनुष्ठानम दूर वक्तम निरस्तम अपनी चलता स्पंदित सकता स्पंदन भी नहीं कर सकता है अनित्य नित्य नियमित कर्म करना तो दूर से निरस्त है श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम अर्थी श्रुति स्मृति न्याय से सिद्ध हो गया जो अर्थ उसका उपसह करते भाष्य में तस्मत सर्व संकल्प सन्यासी थी सर्व कर्म संकल्प सन्यासी से भगवान कहते सर्वान कामान सर्वानी कर्मानी च्याजी भगवान सर्व संकल्प सन्यासी होने पर योगा रूढ़ ईसा कह कर भगवान क्या करते संपूर्ण इच्छा काम को त्याग कराते संपूर्ण कर्म भी त्याग त्याग कराते है सो स्वचुड़ाते इच्छा को त्याग कर्म त्याग करो सोच छोड़ो यदा योजारूढ़ योगाू पर योग का क्या होगा यदा योग तदा तेनात्मना संसारात अनर्थात जो युगारूढ़ है तथा तेन आत्मा आत्मना अंतकण के द्वारा आत्मा उसके उद्धृत तो होता है तेन आत्मा आत्मना आत्मनाती तो आत्मा ही ऐसे पुरुष के द्वारा तेन आत्मा, आत्मना उद्धत तो होती अंतकण के द्वारा शुद्धा अंत उद्धुत तो होता है किससे उद्धृत तो होगा संसाराध अनर्थ प्रधार्थ अनाथ रात संसार से उद्धृत होगा अतः योजारोह दृष्टि अवश्य कर्तव्यतायी मुक्ति हेतु तद विपर्य से अधपतन हेतु दर्शयती करना चाहिए दृष्टादिष्ट उपाय दृष्ट अदृष्ट उपाय के द्वारा अवश्य कर्तव्यता करना चाहिए दिखाते दृष्ट है कर्म आदि अध्यव पुण्य और अभी भी ध्यान आदि मुक्ति हेतु ही तद विपर्य से योगा यदि नहीं करता है तो अधपतन होगा इस दिखाते अतर उधरेत्मेदत्म आत्माव साधा आत्मव हात्मो बंधु बंधु रातम ऋपुरात्मुत्मद आत्मानम उधरेत आत्मा को ऊपर उठाए ऊपर उरित ऊर्द्व हरे में तो कहाँ है ये संसार सागर में डूबा हुआ है संसार सागर में डूबा हुआ है उसको ऊपर उठाए किसके द्वारा आत्मा न शुद्धांत से आत्मा को ऊपर उठाए न आत्मानम अवसा अपने स्वरूप को नीचे नहीं गिराए अवसा देता धना आत्मे वही आत्मा बंधु अपना बंधु तो आत्मा ही है अंतु तो आत्मे बिपुर आत्मा न और वही अपना शत्रु भी ये शुद्ध है तो बंधु अशुद्ध है तो शत्रु माता <coughs> उद्धरित उधम हरित संसार सागर है निमग्नम आत्मा है आत्मना ततो आत्मन तथो ऊर्द हरेत उधरेएका तेतु हेतु आत्मे आत्म आत्मे आत्मनो बंधु टीका सूचय कहाँ से उधरण करना उद्धरण के आत्मन उधरणपेक्ष से संसार सामें संसारात ऊर्धम हरणम कीदशम योगा उद्धार करें तो क्या करे योगा को प्राथम प्राप्त करें सर्व संकल्प त्याग करे स्थित योगा योग प्राप्त अनास्था तो न कर्तव्य योग प्राप्ति में अनास्था नहीं वही प्रयत्न करे योग प्राप्ति के लिए न आत्मा नवसादय थे न अवसाद का न अदन न अध नहीं गिराए टीका योग प्राप्ति उपाय न अनुष्ठे तथा तो योगे संसार परिहार असंभवाद आत्मा अधोनीतस्य से अधिक योग प्राप्ति उपाय यदि नहीं करे तो योग नहीं होगा तो संसार परिहार नहीं हो सकता है संसार का त्याग नहीं होगा तो परिहार असंभवाद आत्मा अधोनित फिर नीचे जाएगा यही संसार से गमी जाएगा डुबा रही नत्मा संसार निमग्न तदय बंधु तस्माद्धरी सदी संसार सामग्री निमग्नय है आत्मा उसका कोई बंधु आगे उसको ऊपर उठा देगा क्या नेत्या अन्य कोई बंधु नहीं आत्मे वही अस्मद आत्म न बंधु अपने ही बंधु अन्य कोई नहीं कुतो अवधारण अन्य साध बंधु संभव बहुत बंधु है अन्य ही बंधु नहीं क्यों आत्मा ही बंधु क्यों अन्य तो बंधु बहुत है कहते नहीं अन्य कस्ि बंधु यह संसार मुक्त ही होती कोई बंधु है नही संसार से मुक्ति के देने के लिए संसार मुक्ता नहीं, नहीं बंधु तो संसार में डालने वाले ठीक है अन्य बंधु सन संसार संसार मुक्त नवती अन्य जो बंधु तो संसार से मुक्ति के लिए कोई नहीं होता है तु उपादी बंधुर तबत मोक्ष प्रतिकूल एवं बंधु तो के प्रति प्रतिकूल है स्नेहा आदि बंधन आयतन तो हाँ स्नेहा आदि के तरह बंधन है बंधन आयतन तो के शत्र नहीं है नहीं क्या है दूसरा है, है। के के मित्रवध आत्मजाद्या शत्रु कौन है मित्र जैसे लगते है के शत्रु मित्र बद आत्मजाद्या शत्रु वास्तविक शत्रु लगता है मित्र है इसे कौन है क्या पुत्र आदि आत्मजात्या पुत्र बंधु धन संपत्ति ये सब जितने ये लगता है बड़ा प्रियु शत्रु ये प्रश्न उत्तर मैं बंधु जैसे लगते हैं बंधु नहीं शत्रु है आत्मजाध्या जितने सुख साधन है प्रिय है तो बंधु नहीं बंधु जैसे लगते किन्तु ये शत्रु बंधन का स्थान है स्नेहा आदि क्या स्नेह आदित आदि शब्दा तद तो अनुगुण प्रवृत्ति विषय तम उसके अनुकूल खुश करते यही बंधन है तस्माध्युक्तम अवधारणम अवधान आत्मीय आत्मन बंधु आत्मा ही अपना बंधु आत्मीय परिपूर्ण आत्मा शत्रु ठीका आत्मा से अति शत्रुअपेण सुप्र सिद्धवाद अवधारणम अचित आत्मा ही शत्रु आवृत जो उपकार करता आवृत्त तो, तो प्रसिद्ध तो है अन् कोई शत्रु नहीं आत्मुत्म अवधारण तो अनुचित आशंक्य यो अन्ह्यशत्रु सोत्मृत बाह्य जो अपकारी आत्मा के कारण है इति युक्तमेव एवं अवधारणम आत्मे बल आत्मन आत्मा ही रिपुरा अन्य नहीं सर्वतन आत्मा शब्द से आत्मा बुद्धरे दौ विवेक युक्त मान के द्वारा वही विवेक युक्त मान ही शुद्ध अंतकन ही बंधु ही और अंतकन शुद्ध नहीं तो वो रीपुशत्र हो जाएगा इसलिए आत्मा जो तृतीय अंत है आत्मा विवेक बुद्धि युक्त मन आत्म उद्धरे श्लोक बोलो उत्मे आत्मा ही बंधु और आत्मा ही शत्रुत है अच्छा ठीक है आ, हो गया उत्तम अनुद्य प्रश्न पूर्वक श्लोकांतरम अवतर जो कहा गया उसका अनुवाद करके आगे श्लोक अवतरण कराते आत्मा बंधुर बंधुरात्म रिपु आत्म उत्तम एक आत्म तर कि आत्मन बंधु किम लक्षण आत्मन रिपु किम लक्षण किम लक्षण कैसे वा लक्षण वाला बंधु कैसे लक्षण वाला इति य करते है कैसे लक्षण वाला शत्रु होगा किस लक्षण वाला बंधु होगा कैसे स्वयं बंधु स्वयं शत्रु तो किस लक्षण वाला को शत्रु कहेंगे किस लक्षण वाला को बंधु कहेंगे ठीक है एक आत्मनो मिथ्य विरुद्ध हम बंधुत्व रिपुत एक आत्मा ही अंत परस्पर विरुद्ध बंधु भी लक्षण भेद के नहीं हो सकता लक्षण भेद हम अंतरण ये चौदह प्रश्न करने पर वसीकृत संघात से आत्मा नो संघात हो कार्यक्रम संघात वसीकृत क्या है वो आत्मा के प्रति बंधु होगा इस तरह से अन्य के शत्रु इतना अविरुद्ध दिखाते है बंधु शन्नो मित्र